श्री घर्ग संहिता द्वारका खंड पांचवा अध्याय रुक्मणी की चिंता ब्राह्मण द्वारा श्री हरि के शुभागमन का समाचार पाकर प्रसन्नता भीष्मक द्वारा बलराम और श्री कृष्ण का सत्कार पुरवासियों की कामना रुक्मणी की कुलदेवी के पूजन के लिए यात्रा देवी से प्रार्थना तथा सौभाग्यवती स्त्रियों से आशीर्वाद की प्राप्ति श्री नारद जी कहते राजन श्री चंद्र के चरणार्थिंद का चिंतन करती हुई कमल लोचना भीष्म कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी वह निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती थी इसी अवस्था में वह मन ही मन कहने लगी रुक्मणी बोली अहो मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र नहीं आए मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है जो ब्राह्मण देवता उनके पास गए थे वे भी अब तक लौट कर नहीं आए हे विधाता इसमें क्या हेतु है, है ये यदगुल तिलक देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही बुझ में कोई दोष देखकर मेरा पानी ग्रहण करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं हाय विधाता अब मैं क्या करूं? हाय मुझे अभाग्नि के लिए विधाता अनुकूल नहीं है चंद्रशेखर भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया है और गौ तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं हैं। श्री नारद जी कहते राजन इस तरह चिंता में पड़ी हुई वह राजकुमारी महल के अट्टालिकाओं में चक्कर लगाती हुई ऊँचे शिखर से श्री चंद्र की बाट देखने लगी इतने में ही रुक्मिणी का बाया अंग फड़क फड़क उठा मानो वही उनकी शंका का उत्तर था समाधान था काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भिष्मकनंदिनी उस अंगस्फुरण से बहुत प्रसन्न हुई उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहां आ पहुंचा श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृत्तांत उसने धीरे से रुक्मणी को बता दिया इससे श्री भिसमक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणत होकर बोली विप्रवर मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर नहीं जाऊंगी अर्थात तुम्हारी कुल परंपरा में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होगा यह मेरा प्रतिज्ञापूर्ण वचन है विदर्भराज श्री भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए विश्व को बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाई पधारे हैं तब ये ब्राह्मणों के साथ उन्हें डिब्बा लाने के लिए निकले क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण परिज्ञान था मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर वस्त्र तथा राशि रखकर मांगलिक गाजे बाजे के साथ वे आए मधुपरकों के कोटशह कलश समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्रीकृष्ण दोनों परमेश्वर बंधुओं का विधिपूर्वक पूजन किया पूजन करके वे मन ही मन यह सोच कर अत्यंत खिन्न हो गए याहो मैंने इन्हीं को अपनी कन्या क्यों नहीं दी उनको सेना सहित आनंदवन में ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वे अपने महल में लौट आए तीनों लोगों के लावण्य की, की निधि परमेश्वर श्री वजदेव नंदन का आगमन सुनकर कुंडनपुर के निवासी वहां आए और अपने नेत्रपूटों से उनके मुखार विंद की मकरंद सुधा का पान करने लगे वे पुरवासी परस्पर इस प्रकार बात करने लगे बंधुओं रुक्मणी तो इन भगवान श्री कृष्ण की ही पत्नी होने योग्य है दूसरे किसी की नहीं उन नगर निवासियों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हो इसके लिए विधाता से प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य समर्पित कर दिए वे श्रीकृष्ण के लावण्य के बंधन में बंध गए थे उन्होंने पुनः आपस में इस प्रकार कहा यदि यहाँ इनका विवाह हो जाए तो ये कभी कभी स्वयं ससुर के घर अवश्य आया करेंगे उस समय हम सब लोग निकट से इनका दर्शन करेंगे और कृतकित हो जाएंगे लोक में इनके दर्शन से वंचित होकर दीर्घकाल तक जीने से क्या लाभ नरेश्वर जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे उसी समय भीस्मक राजकुमारी रुक्मणी ये राजनंदिनी उमा का पूजन करने के लिए अपने संपूर्ण सखियों के साथ अंतपुर से बाहर निकली श्री कृष्ण ने उसके हृदय को हर लिया था उस समय भेरी मृदंग और दुंदुभि के जोर जोर से ध्वनि होने लगी अच्छे गायक गीत गाने लगे वंदीजन और मागध यशोगान करने लगे और वनांगनाओं का मनोहर नृत्य होने लगा इन सबके साथ जय जयकार का मंगल घोष उच्च स्वर से गूंजने लगा लक्ष्मी स्वरूपा रुकमणी कोट चंद्र मंडल की कांति धारण कर रही थी बाल रवि के समान दीप्तमान कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और पार्श्वर्तनी परिचारिकाओं का समुदाय श्वेत छत्र लगाए बृजन और चमकीले चावर जुलाते हुए उसकी सेवा में संलग्न था म्यान से खींचकर कर लाखों श्वेत रंग की नंगी तलवारें हाथ में लिए पैदल भी योद्धा इधर उधर से उसकी रक्षा कर रहे थे इनसे थोड़ी ही दूर पर घुड़सवार रथी और हाथी सवार योद्धा भी अस्त्र उठाए राजकुमारी की रक्षा में लगे थे देवी के मंदिर में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध भाव से खड़ी हो राजकुमारी ने अपने कमलोपम हाथ और पैर धोए फिर मौन भाव से देवी के समीप जा पर जाकर उसने दोनों हाथ जोड़ भवभीतारिणी भवानी की सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की दुर्गे गणेश कार्तिकेय आदि संतानों सहित शोभा पाने वाली शुभकारिणी भवानी शिवे मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और यह वर मांगती हूँ कि प्रकृति से परे विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री चंद्र मेरे पति हो उस समय सखियाँ कहने लगी सुबह इस तरह श्री कृष्ण का नाम न लो ऐदिराज के उद्देश्य से वर्मा को इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्मक नंदनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को ही धुराने लगी अम्ब यह बालिका है कुछ जानती नहीं अतः आप इसकी बात पर ध्यान न दें यू कहती हुई सखियों के बीच में स्थित हो रुक्मणी ने गंध अक्षत अच्छा धूप आभूषण पुष्पहाल पुष्प दीप माला पुआ आदि भोग वस्त्र फल गन्ने तथा तांबूल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजा की तदनंतर देवी को प्रणाम करके बहुत से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया उन संपूर्ण सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मणी को वर दिए और परम मंगल में आशीर्वाद प्रदान किए राजकुमारी तुम्हारा रूप सौंदर्य सदा महारानी सतरूपा के समान अक्षय बना रहे शील स्वभाव गिरिराज नंदनी उमा के समान शोभित हो तुम में पति सेवा का भाव अरुंधति के समान हो और क्षमा जनक नंदनी सीता के समान भीष्म नंदनी तुम्हारा सौभाग्य यज्ञ पत्नी दक्षिणा के समान और उत्तम वैभव सचि के तुल्य हो तुम्हारी वाणी सरस्वती के सदृश और पति भक्ति संतों की भक्ति के समान हो इस प्रकार से गर्ग सीता में द्वारिकाखंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में रुक्मिणी का निर्गमन नामक पाँचवा अध्याय पूरा हुआ